पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्दा पूर्णमेविष्य ओ शांद शे शे ओ भद्रंगणे शुणुयाम देवा भद्रम पश्येम्क्ष ंगवाशे मही दें गंजदा स्ति नईन्द्रृदश्रवा सुस्तिन पोखा विश्व स्तिनशोरिनेतिन नो बृहस्पतिदधा ओ शांद शांद शांद शंकराचार्यम् शर शंकरचार्य केशव बाधरायण पुरापुरा भाषो वंदे भगवत मूर्ति विभागि व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शान शां श मंडनिषद व्याथर वेद का ही है शांति पाठ वही है और ये मंत्र भाग का प्रश्न परिषद ब्राह्मण भव्य था यह मंत्र भाग का मंत्र ब्राह्मण और वेद ऐसे आपसंभ श्रव सूत्रकार साफ कहते हैं वेद उसी का नाम है जो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग होता है दोनों भागों में अलग अलग उपरिषद होते हैं और प्रत्येक वेद की अनेकों शाखा हैं प्रत्येक शाखा के भी अनेकों परिषद हो जाते हैं और इसमें तो बड़ा मुंडक शाखा कुछ लोग मानते हैं कुछ अगर मुंडक को उपरिषद है ये केवल शाखा है इसकी पिपला शाखा का ही है जैसा प्रश्न पूछा पिपला शाखा का है यह पिपला शाखा का ही है तो भाष्य के आधार पर आंधगिरी सबके आधार पर पूर्वोत्तर संबंध छोड़ दिया गया था पूर्व में ही प्रश्न देखा है उसके आधार पर इसको भी कुला का ही मुक्ति रूपे मानते हैं इन कुछ लोग इसको शौनक शाखा का भी मानते हैं मुंड क्यों नाम पड़ा कारण यह है मुंडे शिसी मुंडे शिवसी अग्नि चित्वा स्वाध्यायन करोती थी मुंड कहा कठिन तपस्या वाले ब्रह्मचारी उनका मामला ये आदमी पढ़ने लायक कहीं नहीं वास्तव में आप लोगों को पढ़ाना ही बेकार है हा? कोई मुंडन वाला ब्रह्मचारी नहीं है यह मुंडन करना है पूरा क्यों चोटी रखनी है और सिर के ऊपर मिट्टी के बर्तन में आग रखना है आग जल्द आग को सर पे रखे सीधा बैठ करके पूरा वेद पाठ करना अपने कम से कम शाखा का स्वाध्याय करना ऐसे एक साल भर जो व्रत करता है वही इसको पढ़ना है दूसरा नहीं इसके बारे में इसमें आया अधिकार मंत्र में स्वयं है आज वाद में ये तो चीर्णम शिरोव्रतम ऐसा आएगा जिसने अग्निचिन्ह चीर्ण किया शिरोव्रत सिर पर रख करके और कुछ लोगों का कहना है कि केवल स्वाध्याय काल में सिर पर रखना नहीं है चौबीस घंटा लेटना ही नहीं बैठे ही रहना सर पर फिर वापस ऐसे साल करना वही व्यक्ति पढ़ सकता है इसलिए इसका नाम मुंडक बना मुंडे अग्नि जिसके द्वारा अपने मुंड सिर पर अग्नि का चयन किया हुआ है किया, ऐसा व्रत को धारण करने वाला उस व्यक्ति को मुंडक कहते हैं ऐसे मुंडकों के द्वारा पढ़ने वाले परिषद का नाम मुंडकोपनिषद केवल स्वाध्याय काल तक ऐसा कुशरोग मानते हैं और कुछ रंग मानते हैं एक साल जिन जींद पूरा जीवन पूरा समय अधिक से अधिक समय सर पर रखे रहना हो दिन भर में ऐसा मानते हैं और कुछ लोग इसका अलग कल्पना कर करते हैं जो लोग आजकल कर नहीं सकते ना आलसी लोग होते हैं कोई व्रत करना की हिम्मत नहीं एकदम नहीं हैं ऐसे आलसी के लिए वो अलग अर्थ करते जान बोझ कर क्या करते हैं सिर का मतलब अभिमान अभिमान को अग्नि में जिसने जला दिया वो मुद्दा फिर मुंड कहां जलाएंगे उसमें अर्थ सिर का अर्थ हो गया अभिमान वो तो ठीक है चलो मान लो अभिमान अभी मान लिया जाता है उसको में जलाना सिर अग्नि मुंड से तात्पर्य संबंध रहेगा उसमें मुंड सिर का नाम अभिमान थोड़े है सिर का नाम अभिमान ऐसे अभिमान को जिसने अभिमान रूपी सिर को जिसने अपने हथेली पर रख लिया क्या भी है मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकारी है आत्माभिमान का परितग जो व्यक्ति है ऐसा भी कुछ लेते हैं जब कल्पना है वो गलत अर्थ है ऐसा अर्थ तो हो नहीं सकता है ये कला वाले, वाले कल्पना किए हैं ऐसा अर्थ को उचित नहीं है ओम भद्रंग गणे भी श्रोण या मेवा अरे देवताओं हम अपने कानों से करने भी करने ही के लिए करने भी हो गया छादस हमेशा बद्रम श्रणयामा कल्याण प्र शब्दों को हम सुनते रह अकल्याण प्रद हमें न सुनाई देवे बद्रम भद्रम बसे अक्षत्रो यहाजन ये यागों की रक्षा करने वाले अरे देवताओं आप जो है हमारे अंकों के द्वारा सदाई हम कल्याण प्रदृश्यों को ही देखें ऐसी कृपा करें संबोधन या कृपा के लिए ही विशेष अर्पण किया जा रहा है भो देवाहा भो जतरा जतराहा और कैसा हो गए स्थिर देवहित्य इंद्रादि देवताओं से क्या अनुग्रह से अंग का हर अंग का अलग विष्णु है का देवता है तो ये इंदिरा देवताओं के अनुग्रह से स्थिर ही रंग गई हमारा सारे निर्देश हो स्थिर हो उन अंगों के द्वारा मैं तुनु भी तार्स अंगों से विशिष्ट शरीर के द्वारा तुष्टवांश हो कुर्णा व हम आपके लगातार स्तु करते रहे और जो मेरी आयु है ये संपूर्ण आप लोगों के हित के लिए ही प्राप्त होवे गए देव हिदम एक पद करके देवाय हितमिति हितम देवे देवहिदम आप देवताओं के लिए ही और देवताओं के हित क्या है देवताओं के हितकारी याद उन यागों को करने में ही वैसे म्यतीत हो ऐसा एक अर्थ है अच्छा भो देवा भो देवा मेरा यह जो आयु है यह संपूर्ण आयु हितम रोगादि रहितम रोगादि से हित आयु क्या होगा किसी भी आदमी का अपना हित आयु तभी होने चाहिए जब रोगादि रहित तो होकर लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए ऐसा ही जो मेरा ये आयु वैसा आयु मुझे वेशम ने प्राप्त किया मैं प्राप्त हूं संबोधन संबोधन पक्ष में लिया जाएगा शाखा उस का उसमें ऋषि उस ने जैसा बताया परंपरा कर हर शाखा का अपना अपना उच्चारण करने की पद्धति अलग है वो शिक्षा बोलते शिक्षा ग्रंथ या ना जैसे शुक्ल के लिए जड़ शिक्षा के अनुसार पाठ प्राप्त होता है वो शिक्षा ऋषि ने जैसे बताया वैसे उच्चारण करना है उस वक्त क्यों का प्रश्न उठता है इंद्रो इस पर सामान्य रूपेण इन संबोधन से स्पष्ट है नो देवा नाम नहीं ले रहे हैं सामान्य सभी देवदाओं से प्रार्थना सामान्य रूप कर लिया गया दृढ़ और शरीरों से हम आपकी स्थिति करते रहे आपके हित यागों के लिए हमारे संपूर्ण आयु विदित हो ऐसा अथवा हमारा संपूर्ण आयु रोग रोगाधरित होकर हो तो ऐसी ही आयु हमें प्राप्त हो गए ऐसे प्रार्थना के बाद विशेष प्रार्थना करते हैं देखिए है। स्वस्थ इंद्र वृद्ध श्रवा इंद्र कैसा है वृद्ध श्रवाह बृह कीर्तिमता महान कीर्ति वाला जो इंद्र है वह हम लोगों का कल्याण करें न स्वस्ती महान देव हमारे कल्याण करें और विश्व विश्ववेदाह सब कुछ जानने वाला वज पूछा देवता है ज्ञानी पूछा देव वह अमर तो सूर्य भगवान हमारे कल्याण करें पूछा सूर्य का नाम है से बने करोड़ भगवान वह करोड़ भगवान अरिष्ट नेमी ही वो तो कैसा है अरिष्ट नेमी, नेमी गति को गति को अर्थात अप्रतिबद्ध अप गति वाला रिष्ट नेमी ने प्रतिबद्ध गति अरिष्ट नेमी बने अप्रतिबद्ध गति वाला जिसे कोई रोक टोक करना सके ऐसी गति वाला करोड़ भगवान बाकी सब पहले हम लोग स्तुति कर रहे थे मनोजमारुल्य वेगम मनोजम कर दिया मन कैसे तेज से भागने वाला उसे भी तेज से जाता है ये कौन गरुड़ गर्व भंग प्रसंग में आया हनुमान जी को गरुड़ ने बगल में दबा दिया कहा भाग रहा है तुम दबा दिया आपने बड़ा तेजी भागने वाला मानता है उसके अहंकार भंग करने के लिए गरुड़ को ऐसे करना पड़ा सुदर्शन भी भी भी होता अपने अपने काट काट का जीवे जिलेबी होते जिलेबी मुंह में रखते हैं उसका वो काटो क्या गरुड़ के बारे में गर्वभंग सत्य भागा का सबका ऐसे गरुड गरुड़ उन्होंने गर्व भंग किया और दिखाया वास्तव में वृद्धि क्या होती है ज्ञान क्या होता है तो इसीलिए उनको यहाँ ले रहे तारक्ष गरुड़ा स्वस्ती नहातु वह हमारा कल्याण करें घातक है ऐसा गरुड़ हमारा कल्याण करें आपत्तियों आप के नाश करने में चक्र के समान दूसरा अर्थ है निम्न बने एक अर्थ हो गये गति रिष्ट मने प्रतिबंध अप्रतिबंध गति अथवा निम्न मने चक्र चक्र रिष्टों को काटने वाला चक्र है अरिष्टों को काटने वाला चक्र रिष्ट मने आपत्तियां उनको नाश करने वाले चक्र के समान घातक जो गरुड़ वह हमारा कल्याण करें ये भी एक अर्थ है स्वस्थ नो बृहस्पति और जो बृहस्पति है समझ देवी देवताओगे गुरु वह भी हमारे लिए कल्याण का धारण करें स्वस्ति दातो इस प्रकार त्रिवत शांति त्रिविध जो ताप है उसको भंग करने के लिए नाश करने के लिए तीन बार शांति कहा जाता है ऐसे शांति के पाठ के बाद भाष्यकार आरंभ करते हैं अवतरणी संबंध भाष्य परिषद का ओम ब्रह्मा देवानम इत्यादि आथर्वणो ओम ब्रह्मा देवानम मंत्र के प्रतीक है पहला मंत्र जो वंदक का वह परंपरा को बता रहा है विद्या की परंपरा ब्रह्मा ने किसको दिया उसने किसको दिया उसने किसको दिया परंपरा को बताया यह इत्यादि जो मंत्र भाग संपूर्ण अथर्वेद का उपनिषद अथर्वणोपनिषद अथर्णवेद से भव्योपनिषद्ति ब्रह्मोपनिषद है गर्भोपनिषद है अनेकोपनिषद अथर्वेद में मिलता उनमें से शारीर के अनुपयोगी थे अव्याचिस अव्याचक ब्रह्म का चिंतन करने के लिए वे अन्य प्रदेश खास उपयोग नहीं महसूस हुआ इसलिए उनकी व्याख्या करने के लिए चित नहीं है अध्यक्ष ने इस पर व्याख्या किया है अदृश्युणों को धर्म इत्यादि अधिकरणपयोगित या मुंडिक ब्रह्म सूत्र प्रथमाध्याय दूसरे पाद इक्कीसवा सूत्र उस उस सूत्र में उस अधिकरण में जो है इस उपनिषद के मंत्र पर चर्चा है अति पर भाषा भाषण कड़ा उ समझ करके भाषण इसी उपनिषद को उठाया अन्य को नहीं अच्छा विद्या संप्रदाय कर्तृपारंपरिक्षण संबंधम आदवेव आहा स्वयं व्यवस्थ्य स्वयं ही वेद इस उपरिषद ने इस विद्या की ब्रहिद्या की स्थिति करने के लिए सबसे पहले जो अधिकतर अन्य प्रसन्न में क्या देखने मिलता है कौन किसको यह परंपरा अंत में बताई जाती है अंत में गुरु परंपरा है वंश बोलते हैं वंश ब्राह्मण वंश परंपरा पहले किसने किसको पढ़ाया या किसने किसको किसको किससे मिला किसको इससे मिला उसको उससे मिला उसको उससे मिला उसको उससे मिला ऐसे करके ब्रह्माता नहीं दो तरीका है तो शुरू वाला ले लो ब्रह्मा जी वहां से किसको किसको मिला बताओ या अंत के नाम लो और उनको किसने किसने किसने दी उसको किस दिया, उसको दिया दिया ऐसे नीचे से ऊपर जाओ लोको तो किस पहुंचोगे स्वयं इस प्रकार से वंश परंपरा बताई जाती है और अधिकतर उपरिषदों में अंत में बदया गया बिल्कुल आदि क्यों स्तुति स्वयम स्त्रुत स्वयं करने के लिए इस उपरिषद परंपरा को विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपरिक लक्षण विद्या की कर्ताओं की परंपरा रूपा जो संबंधम हम इस संबंध को सबसे पहले ही यह उपरिषद में स्वयं कार्य करने के लिए क्योंकि बिना संबंध का व्यवस्था नहीं बनती ना क्योंकि संबंध प्रयोजन अधिकारी ऐसा बताना बहुत जरूरी होता है नहीं तो कर्मकांडी लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे ये सारा उपरिषद किसका है कर्म कर्मशेष से इसे बोल देंगे कर्म जोड़ देंगे इसे ब्रह्मज्ञान नहीं होता मोक्ष नहीं होता बोल देंगे इसी से प्रत्यक्ष संबंध अधिकारी सब सिद्ध करना पड़ेगा अदय जान करके विद्या परंपरा को शुरू में संबंध रूपेड़ा बताया गया है कार देखो ये परिषद मंत्र इत्यादि नाम कर्म संबंधी जो है मंत्रात्मक है ना आपने कहा मंत्र भाग का परिषद है अब मंत्र है तो के कर्म उपयोग होगा ये ईशे ऊर्जे लकड़ी काटने लगाम आता है वैसे ये भी मंत्र किसरे काम में लगा देंगे इस मंत्र को ये सारा परिषद कर्म संबंधी ने प्रमाण अनुपल तो करने के लिए प्रमाण नहीं है, तो तो है। तो व्यास के साथ तो तो तुम न संभव दी और यदि ऐसा है फिर से कोई प्रयोजन ही ना नहीं रहा व्यर्थ है फिर व्याख्यान कर इच्छा क्यों कर रहे हैं आप ऐसी जो आशंका थी उस आशंका दूर करने के लिए भाष्कर ने कहा इत्यादि व्यवहार में देखने को मिला कर्म का संबंध ना होने मात्र से वस्तु निरर्थक नहीं होता प्रकरण प्रकाशन, प्रकाशन करता है यह संपूर्ण मंत्रो परिषद विद्या संबंधो भविष्यति इसलिए विद्या के साथ इसका संबंध स्पष्ट ही प्रतीत होता है विद्या अस्य उपशदोपि तत्प्रकाशकत्वो भी पौषेत्र प्रसंगा पाक्षिकोषत्व दोषंकायाद व्याचिक है भले से कर्म के कोई संबंध नहीं है इसका अपना अलग प्रयोजन है प्रद्या प्रकट करना इत्यादि फिर भी ये व्यर्थ है इसको व्याख्या करना क्यों ये विद्या पुरुष के द्वारा बनाया हुआ है ये उपनिषद पुरुष कर्त है तो, तो उसके अंदर प्रकाशित वस्तु जो विद्या है वह उपनिषद भी पौरुष हो जाएगा जब पौरुष हो जाएगा तो पाक्षिकोष जनित पुरुष के सब दोष आग आदि घुस जाएंगे तो अप्रामाणिक हो जाएगा जब अप्रामाणिक होगा ऐसा ग्रंथ की व्याख्या क्यों करना चाहते हैं इत्याशं अथर्वेद का यह मामला यह तो अथर्वेद का है ये प्रामाणिक नहीं हो सकता तो प्रामाणिक और विद्या की संप्रदाय के प्रवर्तकों को देखो तो वो साधारण मनुष्य नहीं है तो संप्रदाय प्रवर्तक एवं उत्प्रेक्ष निर्माता रहा संप्रदाय के प्रवर्तक भले पुरुष है लेकिन निर्माता पुरुष ग्रंथ का निर्माता उपषद का निर्माता पुरुष नहीं है विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक भले पुरुष है किंतु निर्माण न अत उत्प्रेक्षाया निर्माता रहा किसी प्रकार की मैंने के, इसका निर्माण किसने नहीं किया है संप्रदाय कर्तृत्व नाधुराधुर हर संप्रदाय भी आजकल के लोगों ने नहीं बनाया है ये ये संप्रदाय तो सृष्टि का आरंभ से ब्रह्मा जी के जमाने से शुरू हो गया ऐसी प्रविद्या के संप्रदाय है इसे संप्रदाय अनासिद्धभ्रम संप्रदायकर्तृनातन नहीं है ये अनाश्वास ना सै जिसका अनाश्वास हो जाए ऐसी बात नहीं किंतु जाएगी कि तो परंपरा से आई हुई है आयु तो तसिद्ध ब्रह्मोपरषद सा, पुरुष संबंध संप्रदायकर्तृत्वपरंपरलक्षण तम आद दवा अना प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के सामर्थ्य रखने वाले सुपरिषद पुरुष संबंध होने की बावजूद भी वह संप्रदाय कर्तृत्व परंपरा रूपा पुरुष संबंध है कर्तृत्व है ना पुरुष संबंध नहीं है इस बात को प्रकट करने के लिए ही सबसे पहले यहाँ आरंभ है परंपरा का ज्योतन करने वाला मंत्र विद्या संप्रदाय कर्तृत्व तो में पुरुषाणा इसलिए विद्या का कर्तृत्व नहीं है विद्या के संप्रदाय कर्तृत्व के पुरुष यथा विद्यापुर तथा उपरिषदों पर इस विद्या का संबंध पुरुष के साथ है का संबंध पुरुष के साथ है परिहार आया तथा भूत संबंधा संबंध विदायन भविष्य पौरुषित्व का परिहार करने के लिए यह कहना भी बहुत जरूरी था भैया स्वयं श्रुति ने जो है जान करके स्व संबंध का विधान करने के लिए स्वृत्ति प्रसंगात इत्या संख्या स्वृति वृत्ति व्यापार स्वस्य स्वस्मिन् प्रतिपा रूप आत्माशर दोषादे निवारण करने के लिए श्रुति से स्वभा को कार्य श्रुति के लिए क्या स्तुति है यहाँ तब भाषा कर थे। महदी पर सात गुरु आयासी लिद्याचना विद्या मही कौती महान पुरुषों के द्वारा महदमी परम पुरुषार्थ साधन गुरुणा आया से अलब्स को आसानी से प्राप्त नहीं किया ब्रह्मादि ने ब्रह्मा से लेकर के वशिष्ठादि से आरंभ करके परंपरा से यह विद्या हम लोगों के पास तक आई है महत्व ने वशिष्ठादि भी वशिष्ठादि महर्षियों के माध्यम से यह पर पुरुषार्थ साधन रूपा विद्या गुरु न आयास इन्हें लब था गुरु के द्वारा बहुत आयास करके कष्ट करके प्राप्त किया हुआ है यही ना कष्ट एक साल तक श्रोव्रत धारण करना मुंडन चक्का चक रखा गर्मी लगनी चाहिए इसलिए मुंड है ना जिन्हें बाल है उसे उससे और बांध ले फेटा और उसके प्रवृदिया तो भाजा गया मुंडे छठो मुंड सिर पर ही रखना है कितनी बड़ी आया एक साल तक तो व्रत करेगा तब उसको गुरु सुनाएगा और यहाँ तो हफ्ता में एक दिन व्रत करते टायर तो तो पंक्चर हो जाता है गाड़ी टीली पड़ जाती है वो भी कलिंग में भी तो कर रहे हैं को व्रत अब भी करने वाले है दक्षिण भारत में करते हैं खुद तो देखा मल पे जगह है के पास करीब तीस चालीस मिनटर का बीच पड़ता है पे। ये गरम रहा। करते करने वाले गर्म हो कुछ भी हो तपस्या तो तो गर्म से डरेगा ठंड से डरेगा करेगा शीतों से और क्या फाषण देने के लिए कुछ भी सहन नहीं करते करने से सब सहन होता है नहीं करने से नहीं होता कुछ नहीं हम लोग पहले जब रामन से पढ़ते थे जहां भी उनके साथ रहे न कहीं गीजर था न कहीं कुछ व्यवस्था थी मोटर चला देते थे, थे जो पानी सर उसी आ नारे और वो भी नहीं रहता था उनका अच्छा में तो मोटर भी नहीं, नहीं तो बनकुटी बाराबंकी में था मोटर वहां तो नर्मदा के ला को नर्मदा जमें गया ना हो और टैंकी का पानी बेच हो नहीं सकते तो सबरे चार बजे जल्दी जाते थे साढ़े तीन चार बजे ताकि जब उस हवा नहीं चलती रहती तो ठंड इतना ही लगता है कपड़ा पहन गया आया बिना आयास का कोई विद्या लाभ नहीं होती चलिए आप स्कूलों में देखो ना आठ आठ घंटे बच्चे जाते हैं सवेरे जाते हैं शाम को आते है दोपहर के लिए इतने से डिब्बी में थोड़ा सा ले जाते हैं घर आप लोग गांव में पढ़ रहे आप लोगों को क्या पता चलता है शहर पढ़ने वालों को मालूम है कितना दूर जाना पड़ता है और एक टिफिन लेके जाना पड़ता है सब दस बजे स्कूल साढ़े आठ नौ बजे निकलते हैं शाम छः बजे लौटते हैं अब इतनी सी डिब्बा में से खाओ और पानी पीते रहो रहोनी वहाँ भी तपस्या की बचपन से लोगों ने इसे तो बुद्धि में कुछ नहीं रहता आजकल और भी हालत खराब कर दिया एक टाइम स्कूल कर दिया पाँच घंटे पढ़ो क्या पढ़ेगा सिलेबस भी घटा दिए कुछ भी नहीं है पढ़ाई आजकल वो भी पढ़ नहीं पा रहे बच्चे उसके लिए भी ट्यूशन चाहिए फिर तभी फेल हम लोगों के स्कूल जब हम लोग पढ़ते थे 14 सब्जेक्ट थे, 14, 14 सब्जेक्ट पढ़ा हम लोग भाषा भाषा तीन थी अंग्रेजी भाषा पढ़ना पड़ता था और राष्ट्रभाषा जबरदस्ती हिंदी पढ़ना पड़ता था और एक भाषा तुम्हारी मर्जी लो संस्कृत तो जो तीन तो भाषा का ही पेपर थे ज्ञान का तीन का थी जोग्राफी हिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री छह हो हो गए गए नौ तो यही मैथमेटिक्स में छीन सब तो चौदह पेपर हम लोग देते थे आज छह पेपर के पीछे रोते रहते हैं बच्चे आधा भी नहीं है तो बुद्धि की क्षमता कहाँ जा रही है आयास करते हैं ना आलस है खाओ पियो सोते रहो तो कहा बुद्धि श्रोत बुद्धि प्ररोचना है श्रोता की बुद्धि को प्ररोचित करने के लिए विद्या मही करो थी विद्या की जो पूजा की जा रही है स्तुति की जा रही है समझाओ स्तुत्या प्ररोचितायाम ही के द्वारा प्ररोना को प्राप्त किए इस विद्या गए आदर पर प्रवृत्त हो जाएंगे इस भाव से स्थिति की जा रही है नदी क्यों स्थिति कर स्थिति कर स्तुति सुन करके आदमी विचार करेगा भाई ये तो बहुत ऐसी चीज है तो बड़ा आदर के साथ उसको पढ़ेगा सुनेगा समझेगा जीवन में कोशिश करेगा प्रयोजन तो अप्रयोजन के लिए संबंध हो गया अप्रयोजन अब प्रयोजन तो विद्या साध लक्षण संबंध उत्तर कहते आगे जब सब स्पष्ट रूपण कहेंगे विद्या प्रयोजन के साथ विद्या का और विद्या के साथ उपनिषद का साधव साधु रूपा संबंध है प्रयोजन तो विद्या प्रयोजन के साथ विद्या का संबंध है और विद्या का उपनिषद का संबंध क्या है साधन रूपा संबंध है यह बात उत्तर स्पष्ट किया जाएगा बता रही दो दो आठ में दूसरे खंड की आठवां मंत्र में है नीचे नंबर टिप्पणी दिया है सर इत्यादि इत्यादि प्रयोजन को बताया जाएगा और विद्या के बारे में भी तथा अपरशब्द वाच्याम ऋग्वेद आदि विधि प्रतिषेध मात्र कारण अविद्याय दोष स्वयं अपरविद्या इसके द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता अपर अविद्या क्या ऋग्वेद में कहे हुए कर्मकांड उपासनाए लक्षित विधि और प्रतिदेद मात्र परक जो अपरा विद्या है, अपरचित विद्या संसार, संसार का निवर्तकत्व नास्ति। का निवर्त कारण अविद्या है इति स्वयं उत्तरा ऐसा स्वयं ही यह श्रुति कहेगी आगे कहा उत्तर परापर विद्या भेद कारण पूर्वक से कह रही है आगे और अपर विद्या का भेद करने के द्वारा कर रही है कौन से मंत्र में स्पष्ट हो रहा है अविद्याया एक में। खंड, एक में में आठवें मंत्र स्पष्ट किया जा रहा है इत्यादि के द्वारा उक्तवा तथा उसके बाद में परप्राप्ति साधन सर्वसाधन साध्य विषय वैराग्यपूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्यम लभ्याम ब्रह्म विद्याम आहा उसके बाद परब्रह्म की प्राप्ति का जो साधन है जो सकल साध्य साधन भाव के विषयों से वैराग्य पूर्वक गुरु की कृपा से लभ्य ऐसी जो प्रविद्या है उसको कहेंगे साध्य साधन से वैराग्य वैराग्यपूर्वक वैराग्य ध्यान नहीं होगा वैराग्य सम्पन्न अधिकारी सूचित इसके द्वारा अधिकारी का लक्षण भी कर दिया गया समझ लो परीक्षा निर्विजय कर है वैराग्य के लिए और श्रोत्र गुरु में अवगित गुरु प्रसाद से लभ्य गुरु कृपा से ये क्या ब्रह्म विद्या कही गई है विषय में भी सूचित ब्रह्म विद्या द्वारा रूपी विषय को भी सूचित कर दिया कहा है कौन से मंत्र में तो परीक्षलोकान एक दो बारह परीक्षलोकान कर्म चित इस प्रकार से विषय विभाजन करके स्पष्ट सारी बात कह दी गई है प्रयोजन चंकृत भ्रवीति और प्रयोजन को भी एक बार ने अनेकों बार दिया गया है ब्रह्मवेदी नौद्री पराममृता दो नौ। ब्रह्म चींदो में सर्वे पताछ्य मंत्रों के द्वारा प्रयोजन को भी कर दिया गया फल को बता दिया ठीक है प्रयोजन तदेवरिषद प्रयोजन विद्या का जो है, का है। विद्या है, प्रयोजन है वही इस उपरिषद का भी प्रयोजन ये प्राण विद्या संबंध वाहन और संबंध सब कुछ कर दिया गया संसार कारण निवृत्ति ब्रह्म विद्या फलम संसार के कारण अविद्या का निवृत्ति ही का फल यदि ऐसा अपर विद्या अपर विद्या से भी अविद्या की निवृत्त हो सकती है अपर विद्या भी विद्या है ना उसके अंदर अविद्या का नाश हो सकता है न तदर्थम भ्रम विद्या प्रकाश को प्रतिषद व्याख्यातव्या इसलिए अविद्या का नाश करने के लिए भ्रम विद्या का प्रकाशन करने का व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है अज्ञात संसार तन नसंभवती अविरोधा क्यों अपरविद्याद्या को नष्ट नहीं कर सकती कारण है उनका परस्पर कोई विरोध नहीं है कि अपरविद्या अपना कार्य को तभी करा पाती है जब अविद्यादोष हो अविद्या दोष ना हो व्यक्ति कर्म उपासन कैसे होगा कर्मकांड कौन करता है उपासना तो कौन करता है ये द्वैत बुद्धि वाला भेद बुद्धि वाला है इंदिरा देवताओं को मानता है स्वर्ग को मानता है वह स्वर्ग फल चाहिए सिर्फ तो कर्म करेगा तो अविद्या दोष की सहायता से ही अपर अपना कार्य कर सकती है अपरविद्या का अविद्या के साथ कोई विरोध ही नहीं है तो नाश कैसे करेगा नाश कब कब होता है पर एक दूसरे के विरोधी विरोध से टकरा जाए अविरुद्ध वस्तु तो मिल के और और खेल खेलेंगे नाश ना करेंगे इसरे कहते हैं कि इनका कोई विरोध ही नहीं है पर नाश कैसे करेगा परविद्या विद्या अविद्या को नहीं सतसोपी प्राणायाम कुरिदर्शनम बिना तद अविद्या क्योंकि सैकड़ों प्राणायाम करने के बावजूद भी जो शुक्ति में रजत दिख रहा है उस रजत को आप दूर नहीं कर सकते अपर विद्या है ना अपर विद्या में योग आ गया इस कहते हैं प्राणायाम दिया, दिया जानकर के अन्य दृष्टान के लिए चाहे योग हो चाहे कर्म हो चाहे उपासना हो चाहे किसी के द्वारा भी भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती तथो अपर विद्या संसार कारण विद्या निवर्गत न इसलिए अपर विद्या के अंदर संसार के कारण नहीं हो सकता माह को क्या है ऐसा विद्यात्म निकृष्ट संसार फलत्विद्या अपर विद्यात्म परम पुरुषार्थ साधन जो प्रविद्या है वही पर विद्या है उसकी अपेक्षा से निकृष्ट संसार फलत्व ने निकृष्ट संसार भी फलों को प्रदान करने वाला होने से जो कर्म विद्या है उसको हम अपर विद्या करके कहते हैं ब्रह्म विद्या में पर विद्यात्व है और कर्म कर्मविद्या में अपर विद्यात्व क्यों फलदृष्टिया ब्रह्म विद्या में परत्व क्यों आया कि वो बोक्स देता है और अपर कर्म विद्या में अपरत्व क्यों आ गया कि संसार को देता है तदा बला अपर अपर के नाम से क्या बन हो रहा है जो पर को न देवे उसका नाम अपर न परम ये ना ब्रह्मतत्व की प्राप्ति नहीं होगी उसका नाम अपर यहु कर्म जड़ा केवल ब्रह्म विद्या कर्त संस्कार कर्मंग स्वात नास्ती थी कुछ मीमांसको कर्म जड़ा कहते चाहू कर्म जड़ाहा कर्म से मोक्ष होता है जड़ बुद्धि हो चुका है ऐसे जो मीमांसकों का कहना है जो केवल प्रविद्या है वह कर्ता का संस्कार करने के लिए होता है अतए कर्म कहूंगा स्वतंत्र रूपे न किसी पुरुषार्थ साधन नहीं हो सकता कर्ता का संस्कार क्या करेगा कर्ता का कर स्तुति करने के लिए अरे तुम ब्रह्म हो तुम साक्षात ईश्वर हो तुम परमात्मा हो ऐसे करना कर्ता जो यज्ञ ऐसी कर्मकांड में यज्ञ का जो यजमान है पूरी परिषदों को घटाना चाहिए ऐसे कर्मकांडी कहता है इसलिए पुरुषार्थ मैंने धर्मर्थ का मोक्ष इनमें से किसी का भी यह साधन ही नहीं है अति वो है इसको स्वतंत्र फल नहीं हो सकता तद अनंत श्रुत्य निराकृत्या इस बात को वहीं खंडन कर दिया सूत्र से दिया कर्मांग कर्म निंदा न स्रमितया कर्म का अंग होता फिर कर्म की निंदा क्यों कर रहे हैं नास्तिया क्यों कर दिया अरे अंग से मोक्ष होने वाला है तो अंग ही कैसे निंदा करोगे कर्म रूपी अंगी का अंग है उस अंग की सहायता से मोक्ष होगा तो अंगी की निंदा कैसे करें आप जिस हाथ को पकड़ के आप बाहर आ गए गड्ढे से वो हाथ वाला आदमी की निंदा करोगे इसी प्रकार जिस अंग के वजह से अंगी की महिमा बढ़ रही है ऐसे अंगी की स्तुति की जाती है कि निंदा की जाएगी इसे ज्ञापन होता है भ्रम विद्या कर्मरूपी अंगी का अंग नहीं क्योंकि कम रूपी अंगी की निंदा की गई है न खलू अंग विधान आय प्रधान करने के लिए प्रधान रूपा अंगी की निंदा नहीं की जाती अत्र तो सर्वसाध्य साधन निंदया तद विषय वैराग्य विधान पूर्वक परप्रा साधन प्रद्या गया सगल साध्यों के साधन रूपा निंदा के द्वारा तद विषय वैराग्य का कथन करके प्राप्ति का साधन ब्रह्म विद्या को कही गई है ब्रह्म ब्रह्म विद्या है कैसा अपने आप में प्रदान है इसलिए उसको प्रकाशन करने वाले उपनिषद जो है वह यजमान कर्ता का स्तुति करने के लिए नहीं हो सकता यदि उपनिषद स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाश पर तद अधेत्री नाम तो प्रश्न है अरे जो भी वेद पढ़ता है सभी तो उपस्थित पढ़ लेता है ना कि पहले जमाने में जो स्कूल गया वो सब वेद पढ़ना ही था उसने अपनी तो अपनी शाखा तो पढ़ना ही पड़ेगा और हर शाखा में परिषद तो आई गई हिस्सा है वो तो हिस्सा सबने पढ़ ही लिया तो सबको प्रविधि प्राप्त हो गया ना मुक्त हो जाना चाहिए था क्यों कोई ग्रस्थी में आ रहा है किसी वैराग्य नहीं हो रहा है पढ़ गए निजगते यदि उपरिषद स्वतंत्र प्रवीद प्रकाशक यदि उपरशद स्वतंत्रपेण कर्मादेक्ष उपासनपेक्ष कवल प्रविद्यामर्थ्य होता तरी अेत सकलपटने आलंगो किमी ब्रविद्या सै क्यों प्रवृद्ध प्राप्ति होती इत्याश्य समस्या गुरु प्रसाद लिया ब्रहिद्या प्राप्त और गुरु की कृपा कब होगी जो शिशु चाहता तब तो जो चाहता है हैं तो पढ़ रहा है रट रहा है अर्थ भी सुन लिया इन अंदर दूसरी तो इच्छा दूसरी है सुन तो रहेगा इच्छा तो दूसरी है ना जिसकी जो इच्छा गुरु की कृपा वही उसी पर होगी ठीक है जो तुम चाहते हो, हो गए गुरु थोड़ी कहे तुमको वैराग्य हो जाए तो मोक्ष हो जावे ऐसा नहीं कहें कवि क्या करे जो भगवान की मर्जी ऐसे है कहते हैं इसीलिए जैसे भगवान चाहे वैसे होवे और भगवान क्या चाहेगा जो तुम्हारे खर्म है जो तुम्हारी कल्पना है जो तो तुम्हारी कामनाए है उसके दौर तो भगवान भी करेगा कहने की तो तुम जो चाहते हो सो होवे यही कह गुरु इंडायरेक्टली जो तो चाहता है संसार का तो संसारी मनोहर क्या करना है बनना चाहते हैं महंत और जो लोग गुरु की उपेक्षा कर देते हैं उसकी तो हालत भी खराब हो जाती है बाद में हमने ऐसे विद्यार्थियों को देखा जो अच्छे उनको बहुत भौतिक दृष्टिकोण से एक अच्छा आश्रम मिला मां महामंडलेश्वर महंत हो रहा है और है, वो सोचता है स्वामी जी को सूचना देंगे स्वामी जी आएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा हुरुजी हैं उनको विशेष गति देनी पड़ जाएगी सम्मान करना पड़ेगा इसे निमंत्रण ही नहीं देते सोचते बाद में जाकर के प्रणाम कर दे कहेंगे हम वहां का मंडलेश्वर हो गए हैं है? नहीं भाषण न भी दे वहां सम्मान ही करना पड़ जाता है फिर लोग पूछेंगे कौन है ये कौन है तो बताना पड़ जाएगा अनेक प्रकार के डर है अंदर में लेकिन नतीजा क्या हुआ सफल कहाँ हुआ एक तो अभी ऐसी स्थिति हुई उसको जो ट्रस्ट वाले थे उसको निकाल दिए बंद तो गया था मंडलेश्वर और उसको निकाल दिया अब वो याद कर रहा है हम हम हम हमने हम सूचना हमने कहा हम हम क्या, क्या गधे घोड़े को पल के क्या करना जब मौके पर लात मारते हैं अब भूखे में घास मांगते हैं हैं जब मौका था वो समय तो लात मार दी और घास मांग रहे हैं ये हमने सुनाया तो मध्यस्था यही जाके सुनाना ऐसे गधों को हम पालते हैं हम बेच देते हैं ऐसे गधे को वो देखते रह गया सुनने वाला तो दुनिया ऐसी है आजकल अंदर अलग अलग वासनाएं भरी पड़ी है और से दूसरी बात करते रहते हैं इसे पर कहते ब्रह्म विद्या सुन लेते हैं लेकिन उनको किसी को भी वास्तव प्राप्ति नहीं हो पाता है कि शब्द सुन लिया बस कोई फायदा नहीं होता कारण क्या है गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती मोक्ष इसे विशेषण दिया गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याषण दिया, दिया इसलिए गुरु अनुग्रह आदि संस्कार सर्वेश न भविष्य गुरु के अनुग्रह आदि संस्कार का अभाव होने से सभी को यदि बल मोक्ष नहीं होता तथापि तथा विशिष्टाधिकारी नाम भविष्य पर विशिष्ट अधिकारी होते हैं पूर्ण विधव वैराग्य सठ संपत्ति मुक्षुता संबंध अधिकारी शिष्य है उसको तो गुरु कृपा होगी और उसके मोक्ष जरूर होगा सुख दुख कहते हैं न चित्र विद्या तभी प्रयोजन साधन न यदि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है फिर तो प्रयोजन साधन की भी क्या करो प्रयोजन वाली नहीं होती विधर्थ वो। क्यों वो प्रवृत्ति का जनक ही नहीं बल्कि निवृत्ति का जनक है ना असली जो वेदांत जिसको पचने लग जाए थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके भी थोड़ा सा भी हजम होने लग जाए वेदांत आदें, अपने अपने निवृत्ति में चला जाता है प्रवृत्ति हो ही नहीं सकते उसमें प्रवृत्ति बढ़ रही है उल्टा का मतलब सोचो तो आसुरी वेदांत पाया है वेदांत समझाए नहीं सुनाए नहीं तो आसुरी वेदांत आसुरी वेदांत में प्रवृत्ति होती है संसार सांसारिक पदार्थों के लिए जो प्रवृत्ति है वो तो आसुरी वेदांत का फल है देवी वेदांत का फल में प्रवृत्ति है लेकिन गुरु सेवा है लोक संक्रमण प्रवृत्ति हो जाती है कामना की पूर्ति के लिए संसार फल प्राप्त करने के लिए प्रवृति नहीं होती है कि न जाति स्वतः कर्म कर, चुप तो बैठ ही नहीं सकता यहाँ तो आलसी बन के बढ़ा रहेगा सोते रहेगा ऊंगते रहेगा बैठे बैठे और भी एक कर्म ही है प्रताप कर रहा है तमुगुणी तो कर्म है। इसे जब कर्म तो होना ही है शरीर से जब तक तो जिंदा है तो उसको हम कैसे कर रहे हैं सात्विक कर रहे हैं कि रजोन तमो कर रहे हैं तमोगी कर रहे हैं तो में चला जा रहा है रजोनी करेंगे तो प्रवृत्ति में चला जाएगा जा इस तरह की सांसारिक फलों के लिए और सात्विक करेगा तो अंतरण शुद्धि के लिए ही सब कर्म करेगा ये वेदांत का थोड़ा सा पछने का मतलब है व्यक्ति की सारी प्रवृत्तियां अंतरण शुद्धि के लिए ही प्रयोग होता है अनन्य भाव से होगा समर्पण श्रद्धा विश्वास भक्ति आदि से युक्त होगा प्रेम से युक्त होगा नहीं तो बस दिखावटी होती रहेगी हाँ कुछ करना है इधर उधर पेंट टूट कर कर दो दिखा दे। यही बोलता तीसरे कहते हैं ये जो चीज होती है समझना पड़ेगा व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति को देखो तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है अपनी प्रवृति पर निगराना रखो दूसरे के कहने की जरूरत नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है आप लोग बोले उल्टा दूसरे को देख वो नहीं कर रहा है मैं भी नहीं करूंगा अरे वो गधा है तो गधा गया न करके पाप कर रहा है न करना पाप पाप कर रहा है और तुम भी उसके देखकर पापी करना चाहते हो अरे कौन क्या करता है क्या नहीं कर सकते मतलब अपना कर्तव्य क्या वो देखो मुझे अपना कर्तव्य करना है बस कोई करे ना करे भाड़े में जाए हम तो अपने नौका को तार लेगा अपनी पेड़ा पार करने को सोचना है दूसरे को नहीं देखना दृष्टान बार बार क्या कहते हैं संसार रूपी नदी में भोग रूपी तूफान चल रहा है और अनेक प्रकार के नदी बारिश आदि के कारण से बाढ़ आ गया तब क्या करोगे दूसरों को बचाने का देखेगा खुद बचेगा पहले उस नदी से निकलेगा खुद अपना किनारा लगा लेगा लगाने के बाद देखेगा जिसकी किसी को हम किनारे में लगने के लिए मदद कर सकते तो मदद करेगा किनारे में आकर के है या नहीं उसी प्रकार यहां पर भी है ये जितने भी हम लोग हैं तो साधक हैं तो उनका पहला कर्तव्य दूसरों को नहीं देखना है वो आगे बढ़ रहा है कि पीछे घट रहा है कि इधर जा रहा है उधर जा रहे कि क्या हो है हमें अपने को किनारे लगाना है उसमें जितना हम दूसरों को सहयोग देते हुए सहयोग लेते हुए कर सके तो अच्छी बात है और ना सहयोग देना है क्योंकि अगर छा नहीं रहा और नए सहयोग देने को तैयार दे है कोई तो ठीक है सब उपेक्षा कर दो अकेला तैरता यही तरीका है ना अब यही समस्या होती है हम लोग भी अपने सारा तरह में हम देख देते हैं सहयोग देने की कोशिश करता था जो सहयोग लिया तो ठीक है जो सहयोग दिया तो ठीक है ना लिया न दिया तो गुड बाय दूर रहो वाली तुम तो, उपेक्षा करो उसको ना सहयोग लेने को तैयार ना सहयोग देने को तैयार के करना चाहता है ऐसे तो उपेक्षा तो करना पड़ेगा नहीं तो अपने व्यापार कैसे करोगे जब इस तरीके से आप लगे रहोगे ना इस अध्यात्म मार्ग में तो गुरु कृपा सुधी होगी कई बार सुना है ना कि बनास वैसे ऐसी इतनी गर्मी इतनी लू चलती रही कोई हमें क्या मानता जहाँ जनालो तो में आप लोग भी जनाए जाए आप लोग तो ना हमें क्यों बोल रहे जाने के हम कपड़े को तैयार है तो जो आप लोग नाश्ता पढ़ा पढ़ते रहेंगे तो बड़ा जबरदस्त तो तो जाने को त्यार नहीं और लगे रहना चाहता है तो बेचौर ने डेढ़ देख हजार खर्च करके उस समय में कूलर खरीदे हमारे चक्कर में पढ़ाते रहे गर्मी होते आप लगे रहो दूसरों को मत देखो हमें दूसरों दूसरे को देखते तो दूसरे के साथ में भी खिसक जाता जहाँ चलते तो पंजाब या कहीं और, और घी खूब लाता दो दो तो कष्ट भर भर कर खाते रहता साल भर बोसा बनते रहता क्या होता है मरने वाले शरीर को पाल पाल कर तो लक्ष्य पार हो जाए उसके बाद कुछ भी हो तेरे कोई दिक्कत नहीं इसे है। इसे कहते यहां पर ये कि ये जो है आप करते समझना चाहिए स्वतंत्र तब सुख दुख प्राप्ति परिहार निवृत्ति साध्यता अवगमान सुख दुख प्राप्ति और परिहार के प्रवृत्ति निवृत्ति का साध्यता क्या सिद्ध हो चुकी प्रयोजन असकृत एक बार ने अनेक बार कहा हुआ है इस के अंदर प्रयोजन के बारे में अलग अलग शब्दों के द्वारा कह दिया मोक्ष प्राप्ति फल प्रवित और विशिष्ट अधिकारी पर जब गुरु कृपा होती है तब उसे अवश्य प्राप्त होता है स्मरण मात्रेन विस्मृत सुवर्ण लाभ सुख प्राप्ति प्रसिद्ध देखो सोने का अंगूठी कही रखा भूल गया बड़ा दुखी था स्मृति आई ओ अमुक जगह रखी हुई है उतने से ही सुख हो जाता है तो तो घर को फोन करेगा अमुक जगह मेरे को याद आ गया अमुक जगह देख लो ओ पत्नी जाएगी देखा हाँ, हाँ है खबर दिया फिर तो पूरा खुश हो जाता है विस्मृत के स्मृति लाभ से प्राप्त हो जाने से आदमी जिस प्रकार से प्रसन्न होता है ये भी वही हाल है हम लोगों का भी तो विस्मृति हो चुकी है मैं जीव हूँ समझ रहा स्मृति हो जाए अहम् ब्रह्मास्मि तो जो आनंद होगा तो कहने की क्या जरूरत है इसे रज्जु तत्व तो ज्ञान मात्राच सर्वजन्य भय कम पाली दुख निवृत्ति प्रसिद्धेश रज्जु तत्व का ज्ञान होने मात्र से जो पूर्व में भ्रांति सर्वजन्य भय कम पाली दुख था उसकी निवृत्ति भी सुप्रसिद्ध है दुनिया में न प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य प्रयोजन प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य जो है एकांतिक कभी नहीं देखा गया कई प्रवृत्ति सुख का साधन है कई निवृत्ति सुख का साधन हो रहा है अतः विश्रत धाम श्रुति ही इसे श्रुति पर विश्वास करनी चाहिए प्रयोजन संबंध विद्या क्योंकि प्रयोजन और संबंध को विद्या की एक बार ने अनेक बार चुकी है तस्मा तत्शक उप निषदो व्याख्य का प्रकाशन करने वाली सुपरिषद का व्याख्यान करना योग्य ही है, उचित ही है, ऐसी इच्छा से जा रहा है, तो अनुचित नहीं है ये एक स्वाध्याय अध्ययन विधि अर्थवबोध फल से अधिकारिषद जन्य ब्रह्मज्ञा अस्त सर्वेश के लिए अवतर निकाल दे रहे हैं इसको करी ले